Om Sahana सप्तम अंत प्रचार हो गया था आज अष्टम नंबर चल रहा है प्रसन्न चल रहा था रजिदा के पिता जो बाल सर्वस्व ऋषि हैं उनको ये विश्वजित मामला युद्ध करना और उसमें सर्वस को दक्षिणा देनी होती है क्योंकि कुछ छाती चाहते थे कुछ लोभ था उनके मन में लोभ के कारण पुत्र के हिस्सा करके कुछ अच्छी अच्छी गाय वगैरह देना और जो कोई काम की नहीं है ऐसे गाड़ियों को दान में देना इसको देखकर नचिकेता जो छोटा सा बालक है उसके हृदय में एक श्रद्धा आ जाती है श्रद्धा में आस्तिक बुद्धि आ जाती है पिताजी अनर्थ कर रहे हैं इसका परिणाम गलत होता है। के मन में आता है सब तो मैं सत्पुत्र हूं पुत्र नहीं हूं किसी भी प्रकार पिताजी को समझाना पड़ेगा जिसे तुम्हें गलत न हो जाए ऐसा सोचकर नचिकेता पिताजी के पास जाते हैं और पिताजी से कहते हैं पिताजी आप सर्वस्व नाम का वैश्व्य हैं मैं भी आपका धन हूं तो सर्वस्व में मैं भी आपका हूं तो मुझे किस देवता विशेष दे? को किस ऋतिक विशेष को आप देंगे नचिकेता का प्रश्न होता है एक बार बोला पिताजी ने गैरअमदान कर दी दूसरी बार बोला पिताजी फिर गैर रमदान करते हैं तो तीसरी बार ऐसे होते होता रहा वो तो क्रोधावेश में आ रहे, तो आवेश में क्रौावेश में उन्होंने कहा कि जैसे घर में कोई माता है मर जा बोलती है तो मारने की इच्छा नहीं है आवेश बोल जाता है, ठीक इसी प्रकार पिताजी ने कहा तुझे यमराज को देता हूं तो जैसा बोला तो पिता नचिकेता अपने काम पर बैठकर विचार कर लगा पिताजी का ऐसे शब्द कहने का क्या कारण हो सकता है नचिकता को यमराज को देने को बोला जैसे ऋतीजों को गायीदान आदि का विधान है कि मैं कोई विश्व की पुत्रदान करने का तो कोई विधान है ही नहीं पिताजी ने अवश्य ही आवेश में आकर के बोला है फिर भी उसके सत्यता का पालन करना मेरा कर्तव्य होता है ऐसा सोचा जा करके पश्चाताप कर रहे थे पिताजी मैं क्या बोल दिया करके उनके सामने जाकर पिताजी को समझाते हैं पिताजी अपनी सत्यता को आप निभाए तुम्हें तो आपके अपने पूर्वजों के तरफ दृष्टि डालिए कोई भी आज तक हमारे यहां ऐसा नहीं हुआ कि प्रतिज्ञा करके फेल हो गए अपने प्रतिज्ञा सत्यता के भाई है वर्तमान में भी जो सत्पुरुष हैं उनके तरफ आप देखिए कोई भी महापुरुष जो होते हैं ये तो प्रतिज्ञा का हानि नहीं कर देते जो बोलेंगे करेंगे तो आपने जो बोल दिया वो कीजिए आप मुझे भेज दीजिए ऐसा समझा कहें और शरीर के बारे में ध्यान नहीं रखना शरीर को हानिक है कैसे खेती पड़ जाता है फटती है खेतियां पकड़ते हैं गिर जाते हैं कालांतर में वही फिर धान आदि फिर आ जाते हैं इस प्रकार शरीर भी गिझ जाता है नष्ट हो जाता है वृद्ध होने पर फिर नया शरीर गिर जाता है इसके बारे में ज्यादा सोच नहीं किंतु शक्ति के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ऐसा करके पिताजी को सांत्वना देते हैं पिताजी भी मान जाते हैं भेज देते हैं भेजते हैं।, हैं तो वहां कहानी क्या होती है जब उमराज के यहां नचकेता पहुंचते हैं यमराज बाहर होते हैं प्रवास में होते हैं तो तीन रात्रि तक नचकेता भूखे प्यासे बने रहते हैं वहां उनके मन में यही था पिताजी मेरे शोक के कारण वो खाते नहीं होंगे मैं यहां कैसे खाऊं उनके मन ऐसे था उनके पत्नियां उनके मंत्रियों ने बहुत आग्रह किया हुआ है आप कुछ खा लो करो ले आए तो यमराज जैसे वापस आते हैं तीसरे उनके पत्नियां अथवा मंत्री लोग देवराज से कहते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति होती है कि जो ब्राह्मण हो अतिथि बनकर के आया हो ऐसे ब्राह्मण साक्षात बहिश्वार अग्नि का शुरू करता है जैसे अग्निघर में आ जाए तो तुरंत उसको समन करने के लिए शांत करने के लिए जल देना होता है ठीक इसी प्रकार के ब्राह्मण बाबा तीन दिन से अतिथि रूप में आया हुआ है और बिना खाए पिए बैठा हुआ है इसको इससे जो अग्नि के रूप में आया है तो इसको सामने करने के लिए आप पातिया भी दे दीजिए चारों धोने का जन्म लीजिए और जाइए उसके पास ऐसा समझाते हैं तो वैसा ही यहाज करते हैं यहां कटी बातें आगे कहना चाहते हैं वही मंत्री आदि जो तो समझा रहे थे पत्नी अखो तो मंत्र समझा रहे थे उसके बाद मंत्रालय आशा प्रतीक्षे संगतम शूदृता इष्टापूर् पुत्रपशूंश सर्वान्ते पुरुष सौधसो यश्याश्न वसतीमो गृह सह प्रतीक्षे संगतम शुनता इष्टाते पुत्र पशुश्च सृत्ते पुष्स् उपबेधसो यसमणो गृह यवराज को समझा रहे हैं उनके मंत्रियां हों अथवा उनके पत्नी या रानियां हो समझा रहे हैं क्या समझाते हैं जिसके आम भूखा प्यासा कोई अतिथि पड़ा हो ब्राह्मण शरीर हो ऐसा बैठा हो तो उसके क्या क्या हानि हो जाती हो ब्राह्मण किस किस किसके हानि होगी आशा प्रतिक्षेप आशा अप्राप्त तो वस्तु है और इष्ट है प्रार्थना है हम चाहते हैं किन्तु हमारे हाथ नहीं है ऐसी प्रस्तुति की इच्छा होती है उसको बताए आशा और दूसरा दूसरे है प्रतीक्षा वस्तु अपने प्राप्त है किंतु तो थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होती है उसके बाद मिलना है तो उसको कहते हैं प्रतीक्षा ये द्वितीय का दो वचन है आशा प्रतीक्षा दोनों तो समास है आशा च प्रतीक्षा च आशा प्रतीक्षय तो ते आशा प्रतीक्षित आशा और प्रतीक्षा मैंने आशा अनिर्ज्ञात पदार्थ से होने वाला जो फल है इष्ट पदार्थ हो अनिर्ज्ञात हो अपने इष्ट हो उससे मिलने वाला जो फल था वो समाप्त हो जाता है उसको वहां नश्य भी क्रिया है नाश्त हो जाते हैं इस प्रकार प्रतीक्षा प्राप्त वस्तु तो प्रतीक्षा करने पर मिलना है उसके भी नाश हो जाता है उसके फल भी समाप्त हो जाता है और संग तीसरे नंबर पर है महापुरुष के संबंध से जो फल मिलना था वो फल भी नष्ट हो जाता है उसको नहीं मिलेगा सूर्य और अच्छी पानी बोलने से जो फल मिलता है तो उसको उसके भी नष्ट होगा और इष्टापुत्र याद के नाम हैं मान इष्टयाग और पूर्वयाग जो याद होते हैं जो तो मनुष्य के में विशेष चर्चा है इष्टा और पुत्र कि इष्ट याद कहते हैं पहले हमारे पूर्वज लोग ग्रस्तों ग्रस्त आश्रम में यह देखिए करते थे होता था और तो नाम मात्र है तो इष्ट कहते हैं अग्निहोत्रम तपस्त्यम वेदान चान पालनम आतिथ्यम व्यवस्था इष्टम के विधि है ऐसा मनुस्मृति ने कहा है कि प्रतिदिन अग्निहोत्र करना गृहस्थापन का प्रत्यु बनता है प्रतिदिन अग्निहोत्र करना शाम सुबह दो डाल और तप करना है इंद्रिय वाणी को संयंग मन को संयंग रखने का नाम विशेषता होता है अनियंत्रित न हो इंद्रियाम्य असम्य हो उसको तप कर हम अग्निहोत्र तपस्तम सत्य भाषण बोलना तीस तरह हो गया और वेदान चुपालमन वेदों की रक्षा करना मैंने पढ़ाई करना उसे पढ़ना और आतिथ्य आतित्य हम अतिथि सेवा करना और बलिवैशर्य याद करना धर्म जो बनता है भोजन आदि तो कुछ चिड़िया आदि को गु आदि को देना इसको बलिवैश्वर्य करते हैं ये इसको मिलकर करके होता है एक इष्ट कर्म कहा जाता है के तो सर क्या सर्वग्रस्त के हुआ करते कह रहेगी दूसरा पूर्त कर्म है जो तो परोपकार के दृष्टि से किया जाता है फल मिलेगा उसका पूर्त कर्म ऐसा होता है कि बापी पूत तड़ाग आदि देवता यतना च अन्न प्रधानमारा तूर्त नृत्य विधि के पूर्त शब्द लक्षण है बापी कुआ से थोड़े बड़े हो बड़ा हो और तालाब से छोटा छोटा थो, हो उसको कहते हैं बापी जिसको बावड़ी आदि है। हैं, उसको खुदवा देना क्योंकि कि चिड़िया पानी की है पशु पानी की है लोह पाने की है पहले के जमाने में नलों का कमी अभी भी उन स्थानों में अभी भी परिस्थिति है बावड़ी बना देना बादवा देना पानी के लिए तलाग बना बड़े बड़े तलाव बना लेना बड़े बड़े तालाव बना लेना पानी के संरक्षण हो जिससे कि तो जनता बालों में न पानी पी सके सब करते बाकी कूप तलाक आदि देवता इतना अपने योग्यता के आधार पर देवताओं को मंदिर बनाना जो आपको इष्ट हो मंदिर बनाना और अन्न प्रदान जितना हो सके अन्नदान करना अन्न प्रदान और आराम आराम सब तक होता है आरम्यश्व आराम जिसमें आप जाकर के लोग आराम लेते हैं उसको आराम कहा जाता है, उसको कहते हैं धर्मसाला आदि को आराम चल चल से वैसे हैं अब तो धर्मसाला भी नाम मात्र के रह गए शुल्क लेने लग गए धर्मशाला फिर शुल्क क्या हो नाम मात्र है शुल्क होना चाहिए ये सब करना, पूर्त करना कहा जाता है यहाँ पर भी इष्टा पूर्तह कहा गया है ये भी दिव्यांगष्टम से पूर्वतम से इष्टा सूर्ते स्थिति और पुत्र पशु सर्वान यहां तक तो फल था इसका पुत्र का फल मिलना होता वो अब आगे पुत्र राश होगा उसका सीधा बात सीधी बात है पुत्र पशुस् सर्वान सारे पशु आज योगी पुत्र हो सकते सर एक तद ग्रहणते पुरुष से अल्पमेरसो जो तो मनुष्य है अल्प मेधा वाला अल्प बुद्धि वाला है क्षुत्र बुद्धि वाला है जो ये काम नहीं करता ऐसे काम नहीं करता उसको, उसको क्या ये सब सब ये सत्य सब क्रिम के नष्ट हो जाते है सब नष्ट हो जाते हैं इसका फल नहीं मिलेगा इसको कैसे है वो अल्पवेदशा पुरुषस्य से अल्पवेदशा यश्य अनाशन वसती ब्राह्मण होती जिसके घर में बिना खाए ब्राह्मण अतिथि रूप पड़ा हुआ हो उसके सब नष्ट हो जाते हैं ऐसा कहा गया टिप्पणियां हैं आशा प्रतीक्षे गृहां प्रशतो अतिथेर ब्राह्मण से उक्त वैश्वागर उपाधि पूर्व मंत्र में वैश्वागर शब्द कहा था कि साक्षात वैश्वागर अग्नि बहुत बड़ी अग्नि है वैश्वागर अग्नि अतिथि बनकर के ब्राह्मण जो अतिथिपन के आएगा साक्षात वैश्वागर अग्नि को उपलब्ध है ऐसा कहा था कृषि प्रयास करना चाहिए गृहां प्रवेश अतिथेर ब्राह्मण से घरों में प्रवेश करने वाला जो अतिथि ब्राह्मण होगा उसका उत्तम वैश्वाल तो जो कहा था वैश्वाल पूर्व मंत्र में कहा था वो वैश्वाल अग्नि के रूप में आता है रात तो को उसकी सिद्ध करते हैं अग्नि आने पर सारा नष्ट कर देता है घर में आग लग जाए तो जाएगी रात बन जाएगा उसी प्रकार यह स्थिति हो जाती उसके है उसके यहां सब नष्ट हो जाएगा आशा इत्यादि पुत्र इत्यतः प्राप्त आशा भी सब आशा विफल तत्फलदाश से पुत्र शब्द से पहले वाले जितने भी हैं आशा प्रतीक्षा संगत सुव्यकाम और इष्टा पूर्व ये क्या है ये यह शब्द पर्यटन शब्द के अर्थ है फल पर तो तो है फल फलनाश होगा और पुत्र आदि तो स्वतः नाश हो ये यह समझना कहा फलनाश ही इष्ट है और संगठतों के भी दो नंबर की संगठत मने संयोग व्यक्ति क्या महापुरुष के संबंध से होने वाला जो फल है वो भी नहीं मिलेगा उसको ऐसी थी थी तथा तो पाणनीय सूत्रम पाणिनि ने सूत्र बनाया हुआ है अजरियम संगतम ऐसा सूत्र अजरिय सब सत्र संगत के लिए हो जाता ऐसा है ऐसा कहा आज सूर्यतम तीन नंबर की टिप्पणी है सूर्यतम तो प्रिय सत्य इत्या कहते हैं प्रिय और सत्य को प्रिय भी होना चाहिए पाणी में सत्य भी होना चाहिए पटु नहीं होना चाहिए क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है सत्यम क्रुआत प्रियम क्रुआत न प्रियात सत्य आपके वाणी जब बोले सत्य भी होना चाहिए मधुर भी, भी होना चाहिए कटूट नहीं होनी चाहिए प्रिय होनी चाहिए दोनों मिलाकर होना चाहिए सत्यम प्रिया प्रियम प्रिया सत्य हो प्रियम जो ऐसा बोले न प्रिया सत्य न प्रियम सत्य होने पर भी अप्रिय न बोले प्रिय करके बोले और प्रियम च नारतम प्रया दूसरे को सामने अच्छा तो लगता है क्योंकि झूठ ऐसा ना बोलते ऐसा भी बोलते ऐसा धर्म सनातन है सनातन धर्म की परिभाषा है मनुष्य स्वतंत्र ने कहा होता है तो सुंदरतम उन्हें प्रिय सत्य ये हमारा कहा प्रिय हो और सत्य भी हो उसी को सुंदरतम कहने सुंदर वाणी प्रिय भी होना चाहिए सत्य भी होना चाहिए उसी को सुंदर कहा गया है कहा आगे इष्टापूर्ण में टिप्पणी है चार दो टिप्पणी है ते होना चाहिए तो इष्टा ये दीर्घ कैसे हो गया क्या आकार कैसे आ गया इसके लिए पाणीजी के सूत्र देते हैं क्या कहा इष्टम चाहतम से इष्टापूर्ते कृषोदरादिप्रम करें ये कृषोदरादिगढ़ में आता है कृषोदरादि ने यथोपदिष्टम ऐसा सूत्र बनाया पाणीजी कृषोदरादिगढ़ में जो शब्द आए हैं वो तो जैसे शिष्ट लोगों ने जैसा प्रयोग किया वैसे समझ दिया हमें सूत्र से सिद्ध नहीं हो सकता शिष्ट पुरुषों का जो अनुग्रह है उसको लेकर चलना ऐसा कहा हुआ है। कहाषो करम जैसा उपदेश है महापुरुषों का जैसा चला वैसे चलता है। अच्छा टिपियां हो गई ना कोई भाष्य रेखी अच्छा टीका देखिए हो गया आशा प्रतीक्षे इसका अर्थ करते है आशा और प्रतीक्षा का अर्थ क्या है अनिज्ञात प्राप्ति इष्टार्थ प्रार्थना आशा इदम ने भूयाद इसके नाम आशा है अपने अधिकार में है दूसरे के अधिकार में वस्तु है किंतु अपने लिए इष्ट है व्यक्ति तो कुछ काम आ गया <दुद्दुध> है इसकी बुद्धि वाला है इष्ट पदार्थ है दूसरे के अधिकार में है इदम्बे भूया तो ऐसे मन बन जाता है मेरा अभिया दूसरे का है उसको कहते हैं आशा ये कहा आशा प्रतीक्षण आशा का अर्थ करते हैं अनिर्ज्ञात प्राप्त इष्टार्थ प्रार्थना आशा अनिर्ज्ञात पदार्थ निर्यात नहीं है मिलना है कि नहीं मिलना है पता नहीं है ऐसा है किंतु अनिर्ज्ञात हो प्राप्य हो इष्ट के अर्थ प्रार्थना करता हो इदम्बे भूया ज्ञात नहीं मिलना यह करके इस पटका नहीं है दूसरे के हाथ में है वस्तु तो उस स्थिति में जो इच्छा बनती है उस वस्तु की उसको कहते हैं इष्ट हो अपने लिए इष्ट हो और दूसरे के हाथ में हो तो उसकी जो इच्छा बनती है उसका नाम है आशा ठीक है अनिर्ज्ञात प्राप्त इष्टार्थ प्रार्थना आशा अनिर्ज्ञात पदार्थ हो प्राप्ति हो प्राप्त करने योग्य हो इष्ट हो उसको कहते हैं उसकी प्रार्थना करना माना ईगन में हो इच्छा रखना इसका नाम आशा है और प्रतीक्षा क्या है तो कहा निर्यात प्राप्त प्रतीक्षण प्रतीक्षा निर्ज्ञात है मिलना निश्चित है अपना ही जैसे है जैसे भोजन तैयार है किंतु कुछ कारण से बोले कि थोड़ी देर रुक जाओ और प्रतीक्षा करनी पड़ती है निर्ज्ञात हो प्राप्ति हो ऐसे विषयों के जो प्रतीक्षा करना होता है उसका नाम है प्रतीक्षा क्या आशा और प्रतीक्षा में इतना भेद है ये आशा प्रतीक्षा ये दोनों आशा और प्रतीक्षा शब्द करता है ये दोनों का दोनों से होने वाला जो फल है वो नष्ट होगा घर में आए हुए अतिथि की सत्कार नहीं करता ऐसे व्यक्ति का यमराज को समझा रहे उनके मंत्री जो एक नंबर टिप्पणी यथस्थ अकार प्रत्यवायित शुरू थे घर में जो ब्राह्मण हो अतिथि बनकर के आया हो वो साक्षात वैश्वर्ण अग्नि के रूप में होता है और उसके सामने नहीं करे अग्नि आने पर जल डालना होता है जल से बुझाना होता है इसे प्रकार कोई अतिथि घर में आए तो यथावि सेवा करनी होगी नहीं करेगा तो आपके सामान है सब खा जाएगा तो सब नष्ट हो जाएगा इसका तो अग्नि के समान है वो ये कहना चाहते हैं यथश अक प्रत्यवाही सुनती जिससे कि न करने पर अतिथि के सत्कार नहीं करेंगे तो प्रत्यवाही सुनाई पड़ता है कहा आशा प्रतिक्षय संगल सुंदरता से इत्यादि प्रतिभा प्रत्यवाय स्त्यवाह स्तुति में अवतारी व्यक्ति जो प्रतिवाय को बदलाने वाली श्रुति में उसी को ला करके व्याख्या करते हैं प्रतीक्षे संगतम श्रुति इष्टापूर्ति आदि प्रतिवाय बता रही स्मृति इसको कहते हैं दादा अच्छा आगे भाष्य देखिए संगतम इष्टापूर्तक दर्थ हो गया माने अप्राप्य पदार्थ है अपने लिए इष्ट है दूसरे के अधिकार है उसकी जो इच्छा बनती है मेरा हो जाए इसका नाम है आशा और प्रतीक्षा बने अपना ही वस्तुए किन्तु थोड़ी देर बाद मिलना है कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ती है उसको बचे प्रतीक्षा ये दोनों से होने वाला जो फल है वो नष्ट होगा उसका जो घर में आये हुई अतिथि के सत्कार नहीं करेगा ये करना है दूसरे संगठन सत्संगयोग फलम महापुरुष के संयोग से संबंध से होने वाला फल महापुरुष के संबंध से जो मंत्रों का फल है वो निष्ठा क्योंकि महापुरुष से संबंध से क्या फल होता है कहा गया है कि संगोही सर्वथा त्याज्य यदि त्यक्तुम न शक्यते सद भी संघ यह सताम संगोही देश ऐसा कहा है संघ बहुत बुरा है इसी के साथ ही हम संबंध रखते हैं कुश्र को संयोगा विप्रयोग जो संबंध होता है वो बिछूने के लिए होता है मरणांत में जीवन जीवन जिसका भी होगा मरण के लिए होता है सर्वे क्षयांता निचया जितने भी ये एकत्रित किया जाता है अंत में क्षय होने के लिए होता है सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समस्त जो पदों में हो धन में हो रूप में हो किसी से भी ऊंचे गए हुए लोग हैं किसके लिए होते हैं गिरने के लिए पतनांता समुच जो ऊंचे उठे हुए लोग हैं किसी भी प्रकार से उठे हैं वो गिरने के लिए होता है देवराज इंद्र बनता है तो दे तुरंत मनुष्य भी बनके आ जाता है प्रधानमंत्री बनता है दूसरे को गली में बनता है यह स्थिति आ जाती है सर्वे क्षया अनुचया जो भी हम एकत्रित करते हैं सबके सब क्षय होते हैं नाश होने कहेंगे तो नहीं वो तो पतना समुद्रया जो ऊपर उठे हुए होते हैं गिरने के लिए होते हमेशा ऐसी स्थिति है और तो तो तो तो संयोग विप्रयोगांका जो मेलन होता है वो बिसने के लिए होता है कोई ना कोई निमित्त बनेगा चाहे दोनों का निमित्त तो बनेगा या एक का निमित्त बनेगा वियोग के लिए होगा या एक निमित्त बनेगा या दोनों निमित्त बनेगा यह स्थिति याद होती है तो वियोग होगा संयोग प्रयोगांक विशेष रूप से विसुड़ने के लिए होता है संयोग मरणांतर भी जीवन जितने जीवन है कोई भी प्राणी वाप्या के जीवन किसके लिए होता है मरण के लिए होता है अंतिम में मरण भी जाकर बैठेगा ऐसा कहा है तो ऐसे में फिर संग करना बुरा है निश्ध होता है आप असंगता मुक्ति पदम ये नाम यदि असंगता जीवन में आ जाए कोई मुक्ति है साधकों के लिए मुक्ति कोई चीज है और करे करें पड़ेगा रहना चाहे आप बड़े लोग हो चाहे छोटे लोग हों जैसे आप दुष्ट हो अच्छे हो एक तुलसी राशि ने कहा है मिलता है दार एक दार बिछुर एक प्राणा है एक व्यक्ति मिलते समय कष्ट देता है जातिश में सुख देता है कौन होता है शत्रु और मित्र जो होता है मिलते समय में सुख देता है जाति में दुख है दोनों दुख देने वाले ही है एक आतिश में दुख देता है एक जातिश में दुख देता है तो शत्रु तो मित्र की परिभाषा ऐसी है आगे दोनों दुख देने वाले है न शत्रु न मित्र ऐसे ही तो संगो ही सर्वथा त्याज्य ऐसा लिखा है संग जो है ना बहुत बुरा है त्याज्य है हर प्रकार से त्यागना चाहिए संबंध नहीं करना चाहिए यदि तय तुम न सकते थे तो तो तुम्हें चिपकते की आदत बन गई है कहीं ना कहीं संग किए बिना नहीं रह सकते हो संग करना ही है तो फिर सद भी संग सदा करना महापुरुष के संग यदि संग कह किए सबसे अच्छा तो संग करो ही नहीं घ किए बिना नहीं जा सकता तो महापुरुष की सेवा करो संग करो जिससे कि सताम संघो ही भेषण महापुरुष की जो संग होगा अवसर होगा मैंने तो आपको उपदेश देंगे अच्छे मार्ग में ले जाएंगे अच्छे मार्ग का उपदेश देंगे जिससे कि आपका कल्याण होगा ऐसा कहा गया है तो सत्संग रंग ये कहा संगठत माने सत्संग योगल सत्संग माने सतम संग सत्संग महापुरुष अथवा सदभि संग सत्संग तृतीय समास हो सकता है या षठी भी हो सके महापुरुष के साथ जो संबंध होता है उससे होने वाला जो फल था आपका वो भी नष्ट हो जाएगा अगर अतिथि की सेवा आपने नहीं की तो किया सब संयोगजन फलों में तीन नंबर के तो नहीं है अच्छा दो नंबर सब साँग संयोजन योगजन इतने वो पाठों गोपाल टीका कृपा अनुसार गोपाल टीका कोई है उसके अनुसार योगदम फलम पैसा अर्थ किया हुआ है सत्संगजम फलम के स्थान पर योगदम फलम माने योग करने से जो फल होगा ऐसा बताया हुआ है गोपाल टिकन ऐसा टिकन का नंबर है अच्छा आगे तीसरे नंबर है सूर्यतांच माने सूर्यता ही क्रिया पाक शूद्रता कहते हैं अच्छी बाणी मधुर बाणी मधुर बाणी को सूद्रता कहते हैं शुद्रता ही प्रियावार तन निमित्तमच या फलम होगा उस अच्छी बाणी बोलने से जो फल मिलता है बोलने वाले को फल मिलता है अच्छी वाणी बोलने वाले सत्य प्यारा होता है शुद्रता चुंद्रता ही प्रियावार जो प्रिय वाणी है वो शुद्रता वाणी भी कही जाती है तन निमित्तमच और उस तन्निमित्तम जो फल होगा वो फल भी नष्ट उसका किसका चीजें अतिथि के अवेयन है क्योंकि अतिथि जो आया है साक्षात अग्नि के रूप में आया हुआ है कई स्वाण अग्नि के रूप में है ऐसा पूर्व मंत्री चर्चा हो चुकी है और आगे इष्टापुर इष्ट और पूर्व क्या होते हैं गृह होते हैं होते थे तीन एक इष्टायज्ञ एक पूर्व एक दत्त एक मनुष्य प्रति चर्चा है दत्तज्ञ भी है दो एक की चर्चा हो तीसरा भी है सरणागत भूतान चाप्तनम बहिर्वेदी चेतान दत्तल की सर्वागति की रक्षा करता कोई भी हमें सर्वागत होकर करके आए तो उसको अवैधान देता तो। ये हमारा सनातन धर्म का तो। नहीं है, है। सर्वागत संपावन भूतान चापते हिमसलम किसी प्राणी का मन प्राणी शरीर से भीषण हो ऐसे काम कर और बहिर्वेदी चेत दान यज्ञ में तो दान देना ही पड़ता है ब्राह्मण को बुलाया है तो लड़गड़ भी लेंगे वो तो बेदी के बाहर भी यथायु काम देना हमारे एक जैसे बहि बाहर चलते फिरते जो कुछ बने थोड़ा बहुत देने के भी का काम तो का यज्ञ में तो देना ही पड़ेगा आपको बेदी माने यज्ञ एक भूमि से बाहर भी चलते फिरते हो सके कुछ तो तो करते रहते इसको दप्त कर्म करते हैं तो यहां पर इष्टपूर्व की चर्चा है इष्टम यागा इष्टम एक क्या होता है स्वर्ग आदि मिला आपको क्या होगा यागादि से जन्य होगा फल हो बड़े बड़े एक करेंगे अशुमे करेंगे अहू करेंगे राज, राज याग करेंगे तो स्वर्ग आदि मिलेगा तो इष्टम तो यागा यागादि से जन्य केवल याग से ही अन्य भी साधन है उससे उत्पन्न होने वाला जो फल होगा स्वर्ग आदि फल होंगे स्वर्गलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक भी कुछ फल होगा और ये ये भी दष्ट होगा उसका तो पूर्व पूर्णकर्मा आराम आदि क्रियाबंद धर्मशाला आदि बनाने से जो फल मिला था आपको वो भी नहीं आराम माने बने आरम देते आराम अधिकरण अर्थन करें आमतौर परम धात से गाय है अधिकरण अर्थन करें जिसमें आकर के लोग विश्राम देते हैं उसको यहाँ आराम सभी से कहा पूर्ण कर्म आता है तो ये फल भी प्रष्ट होगा उसका एक और इतना ही ये और भी नाश होगा क्या नाश होगा पुत्र पशु से सर्वांग का हटा पुत्र पशु पुत्राश्चर्य पशुओं से जितने भी पुत्र होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे और पशु भी जो होंगे नष्ट होंगे उसके जिसके अतिथि की सेवा नहीं होती वो सर्वांगे सब के सब ए तत् सर्वम यथोत्तम जितने ये बताए गए जितने भी हैं जितने भी बताया गया आशा प्रतीक्षा से लेकर के पुत्र पशु से सर्वांग जितने बताया गया ये सब बृनते ष्ट कर देता है माने ती मान विनाश नाश कर देता है धातु है ये ब्रिम संभक्तों से बनाया हुआ है जो ब्रिमते जो बना है क्रिया वाला है इससे बनाया हुआ है किंतु अर्था करते हैं ब्रिदिवर्जन है अर्थ करते हैं नाश करता है ऐसा अर्था करते हैं आवर्जयती विनाशी ते विनाश कर देता है सारे के सारत में सौरा टिप्पणी तीन नंबर ब्रिजिवर्धन है यदि आरादिकश्य धातु आदादी का होता है ब्रिजिवर्धन है चलो यहाँ रूप दिया हुआ है क्रियाधि वाले धातु का बना रखा है तो आरादिकश्य ईदित धातु और इदित भक्त नाम ईदित तो मान करके ढुन करके आदाधि का धातु है वो चलो धातु दीर्घ इीत वाला है ब्रिजी ऐसा है तो ईदित तो धातु नहीं हो सकता किंतु तो हर्ष इकाित तो मान करके नूर कर दिया नून का मतान देखा गिर ये रहा है। पर का हो रहा है आराधिक आराधिका धातु है ये ईदित ईडित मानकर के मते तो ना इदित पत के माना हर्ष इकाित हुआ करके नू मान बना ये बोला चाहते हैं यदि भी धातु का दीर्घ इकाल मिलेगा परंतु कुछ लोगों का मत है कि हर्ष इका है तो से दुम होगा ये बोला चाह रहे हैं ऐसा करके बना हुआ है मैंने आ साम कर एक है एक त्रिंगा भी कैसे के सब नष्ट कर देगी, देनेता आशा प्रतीक्षा ले के लेकर के पुत्र पशु से सर्मातर जो बताया हुआ है सब नाश कर देगा ए तो देवस खुदा ही इसे आवर जाए देगा स्पष्टीकरण करते विनाश है विनाश कर देता है सब नाश कर देगा कौन जो अग्नि के रूप आया वो अतिथि धर्म पड़ा वो जने का लगा तो उसके आने पर ये स्थिति हो जाती है उसकी यथा योग्य सत्कार करना चाहिए तात्पर्य है पुरुष से अल्पवेद किसका ऐसा नाश होगा जो अल्पबुद्धि वाला है क्षुत्र तो छो, बुद्धि वाला है उसका हो गया जो मनुष्य क्षुत्र बुद्धि का है एक मनुष्य अल्पवेद अल्पावेदा यश्यस अल्पवेद अल्पवेद ऐसा है तो, तुच्छ बुद्धि है जिसकी अतिथि के सत्कार करता यह स्त्री इसकी हो जाती है कहा अल्प प्रज्ञा से इसका अर्थ है अल्प प्रज्ञा होगा अल्पावेधा यहां करना गौरी से समास कर रहा है मान्य मैंने पता आपके सूत्र समाज होगा अल्पा मेरा ये सिर्फ विग्रह विरा करना मेरा शब्द होना चाहिए स्त्रीलिंग में होना चाहिए तो अल्पमेध सकार कहां से आ गया अल्पवेध कहा से आया तो इसके बारे में कहते हैं समासांत अच प्रत्यय करने वाला सूत्र है नित्यम असिच प्रजा ऐसा सूत्र है प्रजांत शब्द वेदांत शब्द इनसे क्या होगा नित्य ही एक असिच प्रत्यय हो जाता है समास सम हो जाता है समासांत असित इतिहास ही असिच प्रत्यय लगा हुआ निरस्त बनाने के लिए अल्प निरस्त इसने कहा अल्पति यद्यपि तत्र क्यंतु ये तो नित्यम असिद्ध प्रजा निर्धन में पूर्व सूत्र है नए दुष्प्य हरिष्त और नया दूस तीन में से कोई उपसर्ग तो होना चाहिए तो पूर्व में कोई होना चाहिए तब समाशान द्वारा प्रजा निध होना चाहिए क्यों यहाँ पर नया दुष्ट कोई भी नहीं नए भी नहीं पूर्व में यहाँ तो अल्प सर्द है न दूर है न छू है तो कैसे होगा ये कहना चाहते हैं यद्यपि तत्र वो सूत्र में नित्यम असित प्रजा निर्धर्य सूत्र में नय नए दुष्सूभ्यो हरिष्ठ अनुद्रश्याम स्तृत्व नये दुष्सूभ्योसा अनुवृत्ति ही अभिवतः यद्यपि अनुवृत्ति मानी गई है पूर्व सूत्र से तो आएगा तो फिर यहां तो नहीं होना चाहिए अल्प मेधा श्रद्धा है यहाँ तो यहां पर अशित नहीं होना चाहिए क्योंकि तो नया दूर सू चिन्ह से कोई होना चाहिए तथापि फिर भी अस्तरित्व एवं अन्य त्रश्याम ग्रहण अनुवृत्त हो लाएंगे पूर्व सूत्र से क्यों सूरित चिन्ह नहीं सूर्यते अधिकार जब अधिकार चलाना होता है तो क्या सूत्र होता है सूर्य चिन्ह लगाते चलाते हैं परिभाषा में पढ़ाया में अधिकार है जो किसी पद का या सूत्र का अधिकार चलाना हो तो सोरित चिन्ह दिया तृतीय अधिकार परिभाषा में है तो अश्वरी तत्व वहां सूर्य नाम से अन्तर से हम त्रोण अनुत हो अ नहीं लाएंगे पूर्ण सूत्र से नई लाएंगे तो नित्य ग्रहण हम अन्य तो विधान्थम नित्य ग्रहण जो कह दिया यहाँ यहां नित्य ग्रहण की जरूरत है थी अन्य तरह से हम जब नहीं ला रहे हैं तो नित्य ग्रहण क्यों कर रहे हैं यहां पूर्व सूत्र से अन्य तरह से हम आता तो नित्य ग्रहण सार्थक होता जब अन्य तरह से हम नहीं लाएंगे स्वरित नहीं है वो अन्य तरह से हम नहीं आएगा फिर इस सूत्र में नित्यम प्रजा के जितने प्रजा सूत्र में जितने व्यर्थ हो रहा है वो व्यर्थ होता है यहाँ पर देता है अन्य विधान के अन्य विधान दिया नए दूसू से अतिरिक्त रूप में पर भी पूर्व में तो होने पर भी तेंगे। तेंगे। तांगे। तांगे तार दिवे तार है समाशान्थम राष्ट्रीय राशिकार वृत्तिकार हैं उनके द्वारा ऐसी दिया जाता है द्वारा भाष्य किसके यहां ऐसे सारे के सारे नाश हो जाते हैं तबका यश अनाशन अभुंजान और ब्राह्मण और भी है सके वाले के घर में जिसके घर में नखाता हुआ जो ब्राह्मण है घर में निवास करता हो अतिथि रूप में हो उसके घर में स्थिति हो जाती है ऐसा कहा टिप्पणी अनस्मन पांच नंबर के गनाशुंजानी एवं बीजानदीर भारिया अमात्यादि भी अमात्यादि भीर नूनम्यमोपि भोजना चिकेता मद्योग पीड़ित न भवे महे प्रतीक्षा मैं कथम बुझेत मनीषया ने जो शब्द देवी जिसके अंदर न खाता हुआ काम रहेगा तो ऐसा करके कौन बोल रहे हैं यमराज के मंत्री लोग बोल रहे हैं या तो पत्निया बोल रहे हैं इसके मतलब वो समझते थे नजीकता के अभिप्राय समझ रहे थे क्या समझ रहे थे टिप्पणी कार क्या रहे एवं विद्यान भी ऐसे जानते हैं लोग क्या जानते हैं आशा प्रतीक्षा भी सब नष्ट हो जाते हैं उसके फल नष्ट हो जाते हैं जिसके जिसके यहां अतिथि ग्रामर भूखा प्यासा पड़ा हो ये सब जानने वाले भारिया आदि है या तो भारिया पत्नियां हैं यमराज के या मंत्री आदि है द्वारा जब ऐसे जानते तो यमराज आने के पहले उनको समझाया होगा नजिकता को खाओ करके जिसके घर में अतिथि भूखा प्यासा पड़े थे सारा नाश होने वाला है तो इस जानते हुए जरूर उन्होंने अनुरोध किया होगा नचिकेता को ये यहाँ हैं नूनम अवश्य ही नूनम अनुरोध के महान अनुरोध करके जाने पर भी नचिकेता को अनुरोध जरूर किया प्रार्थना की होगी भोजन करो करके जाने पर भी किस भोजन आदि के लिए नचिकेता को प्रार्थना किया होगा अनिलने पर भी नचिकेता जो नचिकेता है वो वह पूनम अवश्य उसके मन में आया होगा नचिकेता के मन में क्या मत विलो पीड़ित हो मत पिता मेरे वियोग से जो दुखी है मेरे पिता जरूर दुखी है उन्होंने अमराज को देने की दृष्टि तो नहीं थी वो तो मैं जबरन करता रहा किसको दोगे किसको दोगे आवेश में आकर के बोल दिया है जानता है नचिकेता यमराज को पुत्रदान देना कोई नियम नहीं है जी जैसे ब्राह्मण को गोदान देना होता है या के लिए पुत्रदान करना किसी भी आम में ऐसा नियम नहीं विश्व याद है उसमें तो नियम है तो नून मरियोग पीड़ित हो मत पिता मेरे वियोग से पीड़ित तो मान दुखित जो पिता है न भवे मेरे पिता खाते नहीं होंगे ऐसा नीचे क्या सोच रहा है जब तो पिता नहीं खाते होंगे वहां तो मैं यहाँ कैसे खाऊ ये उसके मन में है एक अभ्याज कर रहेगा माँ प्रतीक्षा माँ मेरे ही प्रतीक्षा कर रहे ऐसे करते हुए रहते होंगे ऐसा सोचकर मैं आप कथम भूंजिए था भुजिये भुजे कराऊंगा ये सोच करके नहीं खाया होगा ये मनीष अया बुद्धि के द्वारा ही नए प्रभुवान यदि अवगमन है ये जब ऐसे जब जानते थे तो जरूर अनुरोध किया होगा भोजन के लिए उन लोगों ने यमराज के न होने पर फिर भी नजगे भोजन नहीं करता इसके मतलब नजीकता ये सोचता है ये ये पंक्त इसे अर्थ निकलता है ऐसा कहा आगे भाष्य में कहते हैं तस्मात अनपेक्षणीय है सर्वावस्था आशु अपनी अतिथि किसी भी प्रकार किसी भी अवस्था में आपको आपके यहां चाहे तील भर अन्न भी हो तो अतिथि की सेवा करनी चाहिए एक छोटी सी आसन मात्र की छोटी सी भूमि भी हो तो उसको देना चाहिए यह तस्मात अनपेक्षणीय उपेक्षा करने योग्य नहीं आतिथि क्योंकि अतिथि की उपेक्षा कर देगी स्थिति हो जाएगी अतिथि अनुरपेक्षण यह होता है सर्वासु अवस्था आप किसी भी आपत्ति में पड़े हों जो आपसे बने उस काल में अतिथि को कुछ न कुछ आपके सहयोग करना चाहिए सर्वासु अवस्थासु अतिथि किसी भी अवस्था में अतिथि तिरस्कार नहीं करना चाहिए इस स्थिति में आपने जो हो सके आपसे कुछ न कुछ करना चाहिए यह सिद्धौता इस द्वारा ये कहा जब इतना मंत्रीवर्गो ने कहा तब तो जमराज भी हाथ में जलपात्र लेकर के नजीकर्थ के पास जाते हैं ये संदर्भ बना है रहे हैं तीस्रो रात्रिर्यतवा श्रिति गृह मे नतिथि नमस्तेस्तु ब्रह्म स्वस्ति मेस्त तस्मात्ती थ्रेन्े में ोदात्रीदाशीर्गृहे मे मनस्म ब्रम्मण अतिथिर्नम से नमस्ते ब्रह्म स्वस्ती नयेस्तु तस्मा प्रति वराणराज जाते हैं जा करके उनके चरण धोते हैं उस वाली लोग रात्रि तक अब आज सिद्ध ग्रह आप मेरे घर में तीन रात्रि तक जो आपने वाश किया तीन रात्रि तक जो आपने वाश किया अनश्ट न खाते हुए आप रहे बिना भोजन किए तीन रात्रि तक आप लोग रहे अनाष्टन ब्रह्म अतिथिर नवश्य हे ब्राह्मण एक तो संबोधन है आप अतिथि नमस्कार करने योग की अतिथि हैं तो आप तीन रात्रि तक तो मेरे घर में बिना खाए पीए रहे इसके लिए मैं नमस्कार ही कर सकता हूं मैंने नम्रता दिखा रहे मैं नमस्कार नमस्ते अस्तु शुद्धम नम अस्तु आपके लिए नमस्कार और स्वस्ती में अस्तु मेरा कल्याण हो क्योंकि अब मेरे द्वारा जो अपराध हुआ है इसे कोई अनिष्ट हो मेरे स्वस्ती अस्तु मेरा कल्याण हो तस्मात प्रति तीन बरान गिर तीन रात्रि तक जो आप खाए पीए बिनाएं आ रहे इसके बदले में मैं तीन वरदान आपको देना चाहता हूं जो आप चाहें वो मार ले तीन बरान गिर तीन वरदान आप मार ले एक, -एक रात्रि के बदले में एक एक बरदान ले लें जो आप चाहें जो आपकी आप इच्छा हो अब स्वीकार करें ऐसा युवराज ने कहा आश्य है एवं मृत्यु हुई जिस प्रकार से कहा गया मृत्यु किस प्रकार तो मंत्रियों ने अथवा पत्नियों ने समझाया गया जिसके घर में अतिथि भूखा प्यासा पड़ा हो, उसकी स्थिति हो जाती है और ये ब्राह्मण जो अतिथि बन के आता है तो साक्षात अग्नि के रूप में आता है वो भी बहिशवाड़ अग्नि के रूप में आता है ऐसी स्थिति है तो अगर अग्नि आने पर जल ले जाने चाहिए अब जल लेके जाओ उनके चरण हो तो पूरे समाप्त तो होने की संभावना है आशा प्रतीक्षा से लेकर जितने भी हैं सबके शरीर उत्तर पशु सब नाश होने की संभावना है ऐसा कहा एवं उक्तों मृत्यु उपवास इस प्रकार से मंत्रियों के द्वारा समझाया गया मृत्यु है वह नचिकता के पास आकर उपवासक कहा उनके द्वारा प्रेरित मंत्रियों के, के माध्यम से या पत्नियों के माध्यम से प्रेरित मृत्यु है यमराज के आपस में कहा यमराज के आत्म ने कहा क्या कहा नजिकेतर उपोक में पूजा समय नजिकेता के समीप में जाकर के सम्मान पूर्वक गया तिरस्कार पूर्व पूजा पुरस्कार सम्मान पूर्वक जाकर के मैंने हाथ में जल आदि लेकर के चौड़ी के लिए सम्मानपूर्वक जाकर यह कहा ब्राह्मण देव आप तीन रात्रि तक मेरे घर में खाए पीए बिना रहे हैं इससे मेरा थोड़ा अपराध हुआ है तो ये इसके बदले में आप तीन बाधा ले लीजिए इसके अर्थ जो भी यात्रा जा रहे हैं कहते हैं तीसरो रात्रि यज्ञमात ये आगे तस्मात प्रति आएगा तस्मात आएगा यद का अर्थ यशमात समय जिससे कि आप तीन रात्रि तक ऐसी परिस्थिति होगी मैं यहां था नहीं मैं बाहर था तो इस कारण से आप तीन रात्रि तक रवाज सी आवाज सी आप रह गए निवासी धातु है लोग लगातार का रूप है आवाज सही उष्णवान नशी, आप रह गए मेरे घर में कोई बस रात्रि से निष्ठा करेंगे तो उसी दवा है उष दवान मेरे घर में आप रहे गृह में मे मारे मामा मेरे घर में आप रहे आष्मा मुख्य बात यह है कि आप खाए पिये बिना रहे खा पी करके रहते तो कोई बात नहीं थी खाए पिये बिना अनस्म न अस्मन अनस्मन खाए पिये बिना हे ब्राह्मण हे ब्राह्म देव अतिथि सन नमस्कार नमस्कार आप अतिथि होते हुए नमस्कार के होके ऐसे रहे तस्मार इसलिए आप नमस्कार के हो क्या इसी कारण से मैं क्या करता हूँ नमस्ते आपके लिए नमस्कार है आपके लिए नमस्कार हो हे स्वस्ति स्वस्ती भाक्रम ले मेरा कल्याण हो ये अपराध के बदले में कोई गलत न हो जाए अपराध मेरे से हो गया है ऐसा मे भाक्रम अस्तु आपको नमस्कार करता हूं मेरा कल्याण हो ऐसा युवराज ने कहा तस्मा अवशन न मद गृह वासनता निमित्ता दोषात प्राप्ति उपसमेना मुझे दोष लगा हुआ है तो उस दोष से मैं निवृत्ति करना चाहता हूँ इसलिए तीन वरदान आपको देना चाहता हूँ जो चाहो भाव में लिखाना चाहता है भगतों और अनुसरण आपके जो तो बिना खाए पीए मध गृह वासनिमित मेरे घर में आप रहे निमित्त दोष मेरे को पाप लगा हुआ है इस पाप से बचने के लिए दोष की प्राप्ति के उपसंग मैं शांत करना चाहता हूँ दोष की प्राप्ति है मुझे मैं शांत करना चाहता हूँ लक्ष्य लिए कि आप फिर व्या करना चाहते हैं आगे कहते हैं यद्यपि भगवत अनुग्रहणा सर्वस्वि से है। आपके अनुग्रह कृपा है तो आप मेरे को कुछ श्राप नहीं देंगे मुझे ऐसा ख्याल है तो आपकी कृपा से मेरा सब कुछ सब कल्याण ही रहेगा यद्य स्थिति है तो आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है फिर भी तथा अधिक प्रसारणार्थम आपको ज्यादा प्रसन्न करवाना चाहता हूं ज्यादा प्रसन्न करना चाहता हूं इसलिए आना अनाशन उषिताम एक एक रात्रिम प्रति बिना खाए किए पैसे में एक एक रात्रि के प्रति एक एक काम एक-एक करके प्रतिदिन के प्रति त्रिणेश्वर त्रिन बलाम आगे एक एक के प्रति एक एक बदान अभिप्रेता है विशेषांत कैसे बदान जो आपके लिए इष्ट हो ऐसे विशेष वस्तु मांगिये मेरे पास बहुत कुछ है कुछ कुछ भी दे सकता हूँ बहुत बड़े पद में बैठा हुआ हूँ ऐसा कहा अभी आपने विशेषांत प्राप्त है सो मत कहा मेरे से मान लीजिए विशेष जो भी आप चाहते हैं उसको मान लीजिए ऐसा कहा कि टिप्पणियां हैं एक करते एक नंबर का दो साल इतनी प्रक्रवाय रूपा यह करेंगे आप तीन दिन तक खाए पिये बना रहने से जो दोष लगा क्या लगा पाप लगा प्रतिभा लगा हुआ से इसके शांति के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ यह कहा आगे यद्यपि आपकी कृपा से सब ठीक ठाक हो रहा जी बोला शांत इसके लिए बोलते हैं स्वाभाविक एरा मत प्रार्थना प्रयोग कर पाए कर आपकी कृपा कैसी या तो स्वाभाविक कृपा अथवा मेरी प्रार्थना तो पर कृपा करेंगे ही सभी शांत होगा ये उनका विचार है मत अनुग्रह भागद अनुग्रह सर्व नम स्वस्थि से आपका प्रिय या तो मेरे प्रार्थना के बिना ही आप ठीक ठाक कर देंगे मेरा सभी अनिष्ट दीवार में कर देंगे या मेरे प्रार्थना पर तो जरूर कर देंगे ये अर्थ है कहा सर्वम कहा था सर्वम नम स्वस्थि से आप सर्वम का अर्थ नमें आशा प्रतीक्षा जो पूर्वम कहा था ना मंत्रियों ने जो समझाया था उनको ये सब नष्ट हो जाते हैं करके आशा प्रतीक्षा सुंदर प्रतीक्षता इत्यादि जो कहा था Intent? तो ये सब ठीक ठाक हो जाएगा ये कहा चार स्वस्ती से मेरा कल्याण ही होगा यही एक दीदी आपके पास है मेरा कल्याण ही रहेगा स्वस्थी से बने स्वस्थी बने अनुकूल सुखाभाव ही दिया मेरे लिए अनुकूल ही होगा सुख देने वाला होगा सुख करने वाला होगा एक दीदी आपके दर्शन से सब ठीक ठाक हो जाएगा फिर भी आपको ज्यादा प्रसन्नता कराना चाहता हूं ज्यादा प्रसन्नता देने के लिए तीन बताओं देना चाहता हूँ जो चाहिए मांगता ये बीज बन जाता है कठोकर निसका आगे अभी तो भूमिका है सब इन बताओ के रूप में नजरता जो मांगेंगे ये कठोकर बीज। नहीं आगे एक एक रात्रि प्रति कहतेम रात्रि प्रति तीन बराण दृढ़ ऐसे भाष्य में लिखा हुआ है तो एक रात्रि के प्रति तीन बार दान माने नौ बार मांगना है या एक के लिए एक एक मांगना है अब यह टिप्पणी कार कुछ उसके बाद हम बोलना चाहते हैं क्योंकि भाषण है एक एक गांव रात्रिम प्रति त्रिम पलाण ऐसा देखने से सीधा लगता है कि एक एक रात्रि के लिए तीन तीन वरदान मारिए ऐसा लगता है तो ऐसा यह है कि नव वरदान है कि तीन वरदान है इसके लिए त्रिपाल बोलते हैं एक एक गांव रात्रिम प्रति एक एक रात्रि के प्रति एक एक ही लेना है वरदान ऐसा है एक त्रिमित करता ये तीन ही होंगे तृण इतत्रत्र दीक्षा भावत अगर त्रिन त्रिन करके बोला हुआ होता दीक्षा करके तब कितना बदे नव होते ट्रिप्पणी कार्य तृण इतर दीक्षा भावत दीक्षा तो भय नहीं आवृत्ति तो की नहीं उसकी इसलिए न नवप्रशक्तिभाव नौ की प्रसति यहां नहीं है तीन ही वरदान महा है यह न समझना की तृण वरान शायद नव वरदान ऐसा मत समझना ये टिप्पणी कार्य समझाया अच्छा माने वरदान कैसा लेना कहा था कि तृण वन से अभिप्रेता विषय प्रार्थेस्व मत ये कहा जो आपको इष्ट हो उस विषय के मेरे से प्रार्थना कीजिए मान लीजिए मैं दे सकता हूँ ये कहा इसके ऊपर भी टिप्पणी है प्रार्थे स्वतः अनुमत सकाशात याच याचस्व तथा मेरे सान्निध्य से मेरे समीप से आप मेरे से आप याचना कीजिए मान लीजिए जो चाहिए आपको तीन वरदान देने को तैयार हूं जो चाहिए मान लीजिए ऐसा किंतु जब ज्ञातस्व होगा तो मत साथ पंचमी नहीं, नहीं होनी चाहिए वहां हो। ये कैसे बना दिया क्योंकि तो अकथितम सूत्र से कर्म संज्ञा करके विद्यालय प्याग धातु के योग यही संज्ञा है व्याकरण की दृष्टि से क्योंकि तो कर्म्स क्या है दुयाद दंडी प्रत्येत ची सा जीवन दंड विक्षाप अकथितम स्वान ऐसा कहा है कारण इसमें सोलह धातु है इनके योग में तो अपराधान तो संज्ञा नहीं करना चाहता है वक्ता प्राप्त तो है अपराधान संज्ञा अपाधान भोग करके अपराध पंचमी आदि होनी चाहिए तो वक्ता नहीं करना विवक्षा भी नहीं है उसकी विवक्षातक कार्यकारी भगवती वक्ता जिसकी इच्छा करेगा कारक नहीं होना एक ही से सातों आप लगा देते हैं विभक्ति जैसे विवक्षा करेगा वक्ता वैसे होगा इस विवक्षातक कारकानी भवंति कारक जो होते हैं वक्ता के इच्छा के ऊपर होते होते हैं तारक ऐसे कारण तो पंचमी होना चाहिए अपालान संज्ञा करके किंतु तो वहां पर पढ़ता नहीं चाहता उसको अपालान संज्ञा करना अपालाम संज्ञा के बिना तो पंचमी के रूप नहीं हो पाएगी तो ऐसी कितना कर्मसंपजाती होगी अगितं तो स्वरूप के द्वारा कर्मसंट कर्मण द्वितियां लग जाता है ये द्विकर्म धातु का हालात है ऐसे धातु के रूप में जैसे बलिम याचते वसुधाम आपने पड़ा हुआ है ठीक है बलिम याचते बसुधाम वहां होना क्या चाहिए बलेहे याचते वसुधाम होना चाहिए पंचमी होनी चाहिए बलिशे भूमि को चाहते हैं यादव है पावन क्या चाहते हैं बलि से भूमि को चाहते हैं बलि को भूमि को चाहते हैं ऐसा तो नहीं होता क्योंकि अर्थ हो पंच अपराण संज्ञा करनी थी वक्ता ने उसकी इच्छा नहीं की तो अर्थम सूत्र कर्म संज्ञा हुई कर्म संज्ञा होने पर वित्तीय कर्मी ऐसे यहाँ भी मत्सकाशाथ तो जो पंचमी है उसको लेकर के यहाँ क्षमता उठा है मत्ता दिया वहां था तो में एक टिप्पणी है अपादान से विवक्षित यहाँ अपादान विवक्षित है अविवक्षित होता तो कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय होगी किन्तु यहाँ विवक्षित है वक्ता ने विवक्षा कर दी अपाधाम संज्ञा करने की इच्छा कर दी वहां तो अकथित्रम के कर्मत्व तो अभाव अकथित्रम के सूत्र में कर्मसंज्ञा नहीं हो पाएंगे नहीं होती द्वितीय विभक्ति नहीं पंचमी है ये कहा वाराणाम अवश्यम दासमान आविष् कराएगा क्योंकि मेरे से मार लीजिए ऐसा बोलना है बल अवश्य देने योग्य है दिन वरदान अवश्य देना है दिन रात्रि के ऊे पैसे रहने के बदले को देना है इसको लेकर यहां अपान संजह है कहाषांत ईश्वर इत्यादि विवक्ष कमी और यहां समझना चाहिए ऐसा कहा आगे आप दिन वरदान आग्रह को जब कहा तो नचिकेता पहला बरदान मार्ग है जिस पितृवियोग में यम लोग पहुंचे हुए हैं पिताजी मेरे ऊपर में शाम को खोजाएं मैं दुखी न हो जितना उथल पुथल हो रहे होंगे पुतृ को मैंने गलत कर दिया यम लोग दिया और लोग बता है तो कुछ अच्छा भी था ये लोग भेज उथल पुथल और कुछ क्रोध भी कर रहे अरे दोस्तों, मैंने छोड़कर कहा भी चला गया आवेश में भी होंगे और आराम से सो जाए उनको कोई कष्ट होगा आपकी में डीद नहीं पड़ती होगी नींद पड़ जाए यह सब वरदान पहला वरदान में एक बरदान भागा में से एक किसी को मारते हैं। नचिकेस्तु आहता नचिकेता बल मार्द्य ज यवराज प्रार्थना के बन्े तो पहला पैला हैं तीन में से एक। सांता सांता शा सकल सुम यमु गौतमोिवृत्योप्रसृष्टमिपे प्रतीत प्रथमं सुमार यहाम प्रथमं मिवृत्व प्रकृष्ट मिरी प्रतीत मेरे पिताजी के संकल्प मन के उथल पुथल का शांत हो जाए पता नहीं बराज यहाँ गया हुआ है वापस आ सकता है नहीं आ सकता है जो सत्य मारक है ऐसे बहुत उथल पुथल होगा मन में वो शांत हो जाए मन आप को भेजी देता जाता है पिताजी संकल के संकल्प शांत होने के लिए एक उनको कहने का मतलब होता है शांत संकल्प सुमणा ऐदास अच्छे मन वाला हो मेरे पिताजी मन में विचलित पढ़ा हो दुखी मन प्रसन्न मंदिर है और बीत मन जो क्रोध रहित हो जाए मन में मेरे क्रोध क्रोध रहित हो जाए क्या गौतम जो मेरे पिताजी गौतम सब्त से कहा पिताजी को कहा गौतम गोत्र के थे नाम तो बाल सर्वश होगा गौतम गोत्र मन मेरे पिताजी जो गौतम है मेरे गौतम गोत्री है माँ वि मेरे प्रति ऐसा हो जाए तीन यहां तेरह प्रदान में तीन लगा हुआ है फिर तो शांत संकल्प है सुमना और बीतमन माँ जी प्रति देरे प्रति मेरे प्रति ऐसा हो जाए मेरे प्रति उथल पुथल वाली स्थिति न हो पिकाजी शांत हो जाए और मन में गर्वधारणाएं न ला है कि ये कहीं मृत्यु से जब आप मुझे छोड़ दोगे मैं वापस जाऊंगा तो कहीं कह ऐसा न बोले कि कहीं बड़ा हुआ प्रेत आ गया ना समझे भाई जैसा अपने पुत्र भाव में मुझे देखते देख देख देख देख देख देख देख देख थे वैसे तो तो प्रशिक्षण मां अभिवेद प्रतीता आपके द्वारा जो छोड़ दिया जाएगा मुझे आप जो बरदान दे रहे अपने शीशे, आपके शिष्य में आपका शिष्य शिष्य को कौन खाएगा अपने शिष्य को नहीं खा सकता तक द्वारा जो छोड़ दिया जाएगा मेरे को वापस भेज दिया जाएगा उस स्थिति मा में मा मां अभिबदेत प्रतीता मान माने मान प्रतीता सन अभिवजित जैसे पहचान के समान होकर के बात करें वही तरह पुत्र रह करके बात करें जैसे पहले करते थे ये नहीं प्रेत आ गया होगा डर के नजर भागे नहींत तो तो त्रयाम प्रथम बरम मिड़ेगा ये जो चार बातें हैं पहले वर्णा ये तो शांत संकल्प है दूसरा सुमना है तीसरा बीतमयु है तीसरा है आपके द्वारा छोड़ देने पर पहचान के द्वारा मेरे से बात करेंगे जैसे पहले करते एक त्रयाम प्रथम बरम भड़ेगा तीन बरों में से प्रथम बर यही बात बात बरमाने अपने जो इष्ट होता है सुबर कहते गृह बने धातु से बड़ा सुंदर है कि मैं स्वीकार करता हूं ये काम गृह बने धातु है दृढ़ स्वीकार करता हूं वैशा कहाष्य देखिए यदि दित्सु बराम अगर डाकू इच्छु दित्सु देना चाहते हैं आप बरान दित्सु बड़ों को देना चाहते हैं जैसा आपने कहा तीन बरा बरान ग्रो कहा था तो गौरव को देना चाहते हैं यदि तो भगवान हे भगवान आप गौरव में देना चाहते हैं तो शांत संकल्प मेरे पिताजी शांत संकल्प हो जाए मेरे उपशांत संकल्प हो इसका शांत हो जाए संकल्प मन की उथल कुथलता समाप्त हो जाए पता नहीं मृत्यु लोग में गया हुआ है और वो वापस आएगा कि आएगा क्या स्थिति में जाने वाले कोई अविगत वापस तो आया नहीं है में आएगा उस रूप में कहा तो उसी रूप में क्या पता यमराज जी दया के पात्र छोड़ भी दे धावाद कहते हैं उनको छोड़ भी सकते हैं इत्यादि बहुत चिंता में होंगे शांत उपांत संकल्प हो जिस संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए जिसका ऐसा हो जाए महाप्रति मेरे विषय में महाप्रति मेरे प्रति मेरे विषय में संकल्प समाप्त हो क्यों क्या संकल्प हो सकता है पिता के मन में तो संकल्प दिखाते हैं यमम प्राप्त क्यों न यमराज को प्राप्त करके मेरा पुत्र क्या करेगा तो क्या बचेगा क्या ही बचेगा इत्यादि हो यमराज को तो भेज दिया है मरने के बाद तो सब जाते हैं क्योंकि उनको तो तो जीते जी दान में दिया हुआ है यमराज क्या दान में भेजा हुआ है या सदेह है हुए हैं तो जब उसी शरीर में इधर आएंगे तो पिताजी न गिर जाए प्रेत पंच आ गया प्रेत आ गया कोई मरा हुआ बिटी दोबारा आएगा तो घर में रखेंगे कोई ऐसी कितना हो जाए क्यों करिष्यति कह्य एमं प्राप्त करिष्यति न कर मुत्र ये पिताजी को चिंता होगी हम राज के सामिध्य में पहुंचा हुआ पुत्र क्या करेगा जैसे बिल्ली के रूप में पहुंचा हुआ सुबह क्या कर सकता है ऐसी थी। एक नंबर टिप्पणी क्यों नर्वजन मारक मृत्युम आसाद्य आत्मामरणा तम यत्न कर संकल्प होगा कि सर्वजन आरखें प्राणिमात्र की मारक वन सहें सप्त मारक सभी को मारने वाला युवराज है मृत्यु को असाध्य प्राप्त करके आत्मा हमारा है, अपने अमरणता के लिए है, अमर, अमर होने के लिए मतलब न के लिए क्या यत्न कर सके क्या यहां करेगा मेरे को उनकी चिंता होगी न खबू तब सभी दे य कश्यापी कश्यप प्रगति उसके समीप में उसके साथ पास किसी पास युवराज के पास किसी का भी प्रयत्न सफल नहीं होता तो मेरा पुत्र का प्रयत्न कहाँ से सफल होगा ऐसे चिंतित होंगे मेरे पिता शांत संपर्क हो जाए अथवा सदयम सा, सस्ने सा, हम कर मम पुत्र है क्या दया के साथ स्नेह के साथ मेरा पुत्र क्या करेगा मानिए मम पुत्र सत दिया मेरा पुत्र क्या करेगा दया है स्नेह प्रेम है पुत्र के प्रति ऐसा करके सदयम सस्नेह कर केंद्र करेंगे मेरी पिताजी दौन टिप्णि प्रसन्नमेट पुत्र मे धर्म प्रियम से धर्मराज्वादी रक्षित नियम जीविष्यति पुत्र प्रसन्न मनोज पिताजी का मेरा पुत्र के मन प्रसन्न हो ये पिताजी के मन प्रसन्न हो क्यों पुत्र धर्मप्रिय प्रियंत मेरा पुत्र धर्मप्रिय है धर्म के लिए तो मेरे पास आकर के धर्म रक्षा के लिए बोल रहा था दसवय नाम दास्यशीति करके पूछ रहा था किसको देव करके धर्मप्रिय है मेरा पुत्र और यमराज का धर्मराज है तो धर्म को धर्मराज अवश्य छोड़ देंगे ये भी हो सकते सोमराश क्या प्रसन्न हो सकता है मेरे पिताजी प्रसन्न वाला पुत्र से बेपुत्र से मेरा पुत्र से धर्म प्रियव धर्मप्रिय वाला है मेरा पुत्र धर्म प्रिय है और च धर्मराजत्व धर्म के राजा है कौन यमराज धर्मान राजा धर्मराज धर्म के राजा हैं कौन मूर्ति है धर्म के राजा है इसलिए धर्म वो रक्षति रक्षिता धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा करते हैं रक्षित धर्म उसका भी रक्षा करेगा मेरा पुत्र जब धर्म की रक्षा करने के लिए किस बोलता है तो जरूर उसकी रक्षा धर्म करेगा धर्मराज करेंगे दीदी नियम ऐसा नहीं होने से जीविस्य कि मे पुत्र मेरा पुत्र जीवित ही रहेगा मरेगा नहीं धर्मराज धर्म प्रिय वाले हैं धर्म प्रिय, प्रिय वाले मेरे पुत्र मारेंगे ऐसी भावना मेरे पिताजी के मन में हो ये तो एवं प्रसन्न होने से प्रकार से प्रसन्न वाले पुत्र पिताजी था साक्ष मना यथाश्यत जैसे हो सके वैसा बलवान लीजिए ये बोलना चाहते हैं तो भन्य हूँ विगत रोश्छ छ मेरे ऊपर क्रोध छोड़ दें तो विगत भन्य हूं मानी विगत रोश गौतम तो पिता माँ भी माम प्रति है मृत्यु का मेरे पिताजी मेरे प्रति जो आक्रोश कर रहे मुझे मेरे को छोड़ करके पापी कहाँ चला गया तू ऐसा आ, ऐसा आक्रोश करते मुझे नष्ट हो जाए आक्रोश नष्ट हो जाए गदरोस हो गया है इन्होन टिप्पणी वहाँ तर्क करते होंगे पापम है पापी और शादा अर्ज करके पाप वाला और शादी को अक्षम पापम तरम पापी पिता को यहां द्वितीय है जो पापी पिता है उसको माम एका कि नाम अपह मैं अकेला पड़ा हु पापी पिता तुम्हारे मैं यहाँ अकेला पड़ा हुआ हूं अपाह याद करके वो कद्रोशी तू कहां चला गया ऐसे मन में पिताजी का रोष हो रहा है मैं पार्टी हूं पिता हूं किन्तु फिर भी पिता तो को मेरे को अकेले छोड़कर कहां चला गया इतने यम प्रसन्न यत्यवश विगता ऐसा रोष तो आक्रोश है पिताजी का चला गया? ये तीन वरदान में पहला वरदान यह है मन्यु शब्द का अर्थात होता है क्रोध कहते हैं अमरकोशकार ने कहा है मन्यु कुमान क्रुधि डाय शोके ची एक ये वेदिनी भी प्रश्न कहा है मन्यु शब्द जो है कई अर्थों में प्रयोग होता है कुमार में पुलिंग में प्रयोग होता है मन्यु शब्द स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग प्रयोग नहीं होगा मन्यु कुमान क्रुधि दाइन क्रोध अर्थ में दीनता अर्थ में मन्यु शब्द का अर्थ दीनता भी हो, क्रोध भी है क्रुधि मान क्रोध दाइन माने शोक माने अफसोस करना यह भी है और यज्ञ के लिए प्रयोग होता चार अर्थ में मनयु शब्द प्रयोग होता है करेंट कहा मेदिनी प्रश्न तो अमर कोष में देवी कोष उसने कहा अच्छा और टीका देखे थोड़ी प्रेति भूतो अयम आगतों न अवलोकने की मत्वा तो मत्वा उपेक्षा यथा न करती तथा तो प्रसारण करुत आपके द्वारा जब थो, आप छोड़ देंगे मुझे उसके बाद जानकर तो पहले के समान मेरे को पहचान करें यह एक बरदान है मेरे प्रथम बर्दाना में चार बिला हुआ है इसके लिए टीकाकार बोलते हैं पिता के में ऐसा ना आ जाए जब आपके द्वारा छोड़ आप छोड़ देंगे मुझे मैं चल जाऊ प्रेत बन के आ गया करके परेशान ना हो ऐसी ऐसा ना हो जाए प्रेति भू तो अयम आगे प्रेम बन करके आ गया हमारा आज से कोई जीवित तो आ नहीं सकता है वो तो ये रूप प्रेम का लेके आ गया ना अवलोकन ही जाएगा देखना नहीं चाहिए प्रेम को देखना नहीं चाहिए ऐसा सोच करके का यदि वक्त ऐसा मान करके उपेक्षा यथा न करे तो थी मेरे पिताजी उपेक्षा जिस प्रकार न करें ऐसा काम कर दीजिए आप पहले जैसे पहचान करें वात्सल्यभाव से देखें तथा प्रसाद को इस प्रकार से प्रसन्न कीजिए पिताजी को ऐसा कहा किंच के राशि का ऋषि किंच प्रश्न स्तम आपके द्वारा जब छोड़ दिया जाऊंगा आप छोड़ी दोगे जब बरदान दे रहेगा तो आप खाओगी क्या त्वर तो प्रसिष्टम त्वया विन मुक्तम आपके द्वारा जो मुक्त तो हो जाऊंगा मैं आप जब छोड़ दोगे मुझे जाने की आज्ञा दे दोगे यहां से तो प्रेषितम आपके द्वारा प्रेषित हो जाओगे भेज दी आप जो भेज दोगे मुझे दो उसकी में गृहपति कहा भेजोगे अपने घर में जहां से आया तो वहीं भेज दोगे माम आए माम अगु बधे मेरे से उसी प्रकार से बात करें प्रतितः लब्जस् प्रति उनको ख्याल आ जाए वही पुत्र आ जाए दूसरा नहीं ऐसा ख्याल आ गया जो पुत्र गया था यहाँ से वही पुत्र आ गया ऐसा ख्यालों के दाजी सयव अयम पुत्रो मगत इस प्रकार के ख्याल आ गया वही पुत्र सैव अयम वही यह पुत्र का जो सवे वह मृत्यु लोग गया हुआ अयम यह पुत्र ऐसा ख्याल हो गया जो मैंने भेजा था मृत्यु के वही पुत्र आ गया मम आगत इतम प्रत्यभिजा प्रतिभिज्ञा हो जाए पत्ताभिगंता अवगाही ज्ञान को प्रत्यवाना कर सव वही पुत्र अये अयम ऐसा ऐसा प्रति क्या हो जाए पिताजी ये तत्व तो प्रयोजन त्रयाणाम वराणाम प्रथम आद्यम वर्म यही प्रयोजन है सिर्फ तीन वरदान में से पहले वरदान का प्रयोजन मेरा यह है पिताजी में चार बातें हो जाए एक तो शांत संभव हो जाए दूसरा सुमन प्रसन्न बनाने वाले हो जाए तीसरा क्रोध रहित हो जाए और चौथा आपके द्वारा छोड़ दिए जाने पर मेरे गुप्त पूर्वक समान परिचय का इसी प्रकार से बात में आ जाए ये तीन वरदान में से पहला वरदान यही है ये तब प्रयोजन यही प्रयोजन है प्रयाम बराण तीन बरों में से प्रथम से यही प्रयोजन वाला प्रथम वरदान हैरदान बरमे प्रार्थना में आपसे प्रार्थना करता हूँ आपने कहा देने वो तो एक वरदान दे दीजिए तीन से ये पितु परितोषण पिता के संतुष्टि के लिए ये होता है कि पुत्र को पिता के संतुष्टि करना जरूरी है नजग्ता पूरे ढंग से काम करेंगे वित्त संतोष के प्रदान में है दूसरे वरान में जो सोरोवरों का आदि जाने के साधन जो सबके लिए, तो लिए एक साधन का पूछेंगे। क्योंकि यहां की अपेक्षा वहां पर लंबी आयु का होता है व्यक्ति वहां का जितने भोग भूग में होगा वहां के तुच्छ भोग की अपेक्षा इसके यज्ञ संबंधी मैंने अग्नि अग्नि संबंधी चर्चा करेंगे सबके लिए एक साधन बनाएंगे और तीसरे वरदान में आत्मज्ञान के ये एक समय हो गया है एक ओम सना भगव